माँ की बातें डॉक्टर उमेश चंद्र दत्त मेमन सिंह तैनाम बाटी में माँ ने एक दिन कहा देखो बेटा बचपन में मैं देखती थी मेरी ही समान एक लड़की हमेशा मेरे साथ रहकर सभी कामों में मेरी सहायता करती मेरे साथ हंसी मजाक करती 10-11 वर्ष की आयु तक ऐसा ही होता रहा एक दिन माँ ने कहा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 किसी भक्त ने उंगली पर किस प्रकार मंत्र जप किया जाता है भूल जाने के कारण माँ से जान लेने के लिए मुझे अनुरोध कर पत्र लिखा यह सुनकर माँ ने कहा उससे क्या आता जाता है किसी प्रकार का जप करने से ही होगा यह सब तो मन को एकाग्र करने के लिए है मुक्ति और भक्ति के संबंध में एक दिन मैंने माँ से पूछा माँ ने कहा मुक्ति तो सब दी जा सकती है लेकिन भक्ति भगवान सहज में देना नहीं चाहते माँ ने यह बात इस तरह कही मानो मुक्ति उनके हाथ की मुट्ठी में है माँ इतना कहकर चली गई शुचि अशुचि के बारे में माँ ने एक दिन कहा देखो बेटा ठाकुर पेट के बड़े रोगी थे मैं नौबत में ठाकुर की इच्छानुसार सुक्तो झोल रसदार तरकारी आदि सब बना देती महीने में तीन दिन स्त्रियाँ यह सब काम नहीं कर सकती उन दिनों ने माँ माँ काली के यहाँ से प्रसाद आता वह खाने से ही ठाकुर की बीमारी बढ़ती एक दिन ठाकुर ने मुझसे कहा देखो तुम्हारी ये तीन दिन भोजन नहीं बनने से मेरी बीमारी बढ़ गई है तुमने इन दिनों में क्यों नहीं पकाया मैंने कहा स्त्रियाँ अशुचि के तीन दिन में किसी को भोजन बनाकर नहीं देती ठाकुर ने कहा कौन कहता है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 उन्होंने ठाकुर से इस संबंध में पूछा ठाकुर ने कहा यदि पूजा न कर पाने से मन में कष्ट हो तो करना नहीं तो नहीं क्वालपाड़ा में मां की बीमारी के समय उनके लिए शरबत बनाकर यह देखने के लिए कि वह ठीक बना है कि नहीं मैंने चक्कर उन्हें दिया था मां को यह बात मालूम नहीं थी इसके दो तीन दिन बाद माँ ने स्वयं ही कहा देखो बेटा